शिव पुराण वायवी संहिता जो आत्यंतिक दीक्षा ग्रहण करके अपने शरीर का अंत होने तक शांत भाव से इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह नैष्ठिक व्रति कहा गया है उसे सब आश्रमों से ऊपर उठा हुआ महापाशुपत जानना चाहिए वही तपस्वी पुरुषों में श्रेष्ठ है और वही महान व्रतधारी है जो बारह दिनों तक प्रतिदिन विधिपूर्वक इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह भी नैष्ठिक के ही तुल्य है क्योंकि उसने तीव्र व्रत का आश्रय लिया है जो अपने शरीर में घी लगाकर व्रत के सभी नियमों के पालन में तत्पर हो दो तीन दिन या एक दिन भी इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह भी कोई नै ठिक ही है जो निष्काम होकर अपना परम कर्तव्य मानकर अपने आप को शिव के चरणों में समर्पित करके इस उत्तम व्रत का सदा अनुष्ठान करता है उसके समान कहीं कोई नहीं है विद्वान ब्राह्मण भस्म लगाकर महापातक जनिक अत्यंत दारुण पापों से भी तत्काल छूट जाता है इसमें संशय नहीं है रुद्राग्नि का जो सबसे उत्तम वीर्य बल है वही भस्म कहा गया है ऐसा जो सभी समयों में भस्म लगाए रहता है वह वीर्यवान माना गया है भस्म में निष्ठा रखने वाले पुरुष के सारे दोष उस भस्माग्नि के सहयोग से दग्ध होकर नष्ट हो जाते हैं जिसका शरीर भस्म स्नान से विशुद्ध है वह भस्मृष्ठ कहा गया है जिसके सारे अंगों में भस्म लगा हुआ है जो भस्म से प्रकाशमान है जिसने भस्म में त्रिपुंड धार लगा रखा है तथा जो भस्म से स्नान करता है वह भस्मनिष्ठ माना गया है भूत प्रेत पिशाच तथा अत्यंत दुस्सह रोग भी भस्मनिष्ठ के निकट से दूर भागते हैं इसमें संशय नहीं है वह शरीर को भाषित करता है इसलिए भस्ित कहा गया है तथा पापों का भक्षण करने के कारण उसका नाम भस्म है भूति कारक होने से उसे भूति या विभूति भी कहते हैं विभूति रक्षा करने वाली है अतः उसका एक नाम रक्षा भी है भस्म के महात्म को लेकर यहाँ और क्या कहा जाए भस्म से स्नान करने वाला व्रती पुरुष साक्षात महादेव कहा गया है यह परमेश्वर रुद्राग्नि संबंधी भस्म शिव भक्तों के लिए बड़ा भारी अस्त्र है क्योंकि उसने धौम्य मुनि के बड़े भाई उपमन्यों के तप में आई हुई आपत्तियों का निवारण किया था इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके पार्शुपथ व्रत का अनुष्ठान करने के पश्चात हवन संबंधी भस्म का धन के समान संग्रह करके सदा भस्म स्नान में तत्पर रहना चाहिए